अध्याय श्वेताश्वतूपनिषद कारण ब्रह्म का चक्र रूप से वर्णन तबे कलें त्रिवृत्थोडश विशति प्रत्यरा अष्टकर्श्वरूपैक्रिमार्ग भेदितोहम उस एक नेमी तीन वृत्त सोलह अंत पचास अरों बीस प्रचरों छह अष्टकों विश्वरूप एक पास तीन मार्गों तथा पाप पुण्य दोनों के निमित्तभूत एक मोह वाले कारण को उन्होंने देखा अथवा अगले मंत्र के क्रिया पद अधीम का अध्याहार करके हम जानते हैं ऐसा अर्थ करना चाहिए तमेकेति कारणाली येक तिष्ठति तमेकनेबीं योनि कारणम अव्यात आकाशम परम व्योम माया प्रकृति मया प्रकृतिशक्तिमो अविद्या छाया ज्ञान अव्यक्त आदिश्द अभिल्यम का कारणावस्था ने नेमि सर्वाधारो द्वितीयस्य परमात्मनस् तमेक नेमिम त्रिवृत्तम त्रिभी सत्वरजस्तमो भी प्रकृति गुणम तमेक नेमिम इत्यादि जो अकेला ही समस्त कारणों में अधिष्ठित है उस एक नेमि वाले को उन्होंने देखा जो योनि कारण अव्याकृत आकाश परम व्योम माया प्रकृति शक्ति तम अविद्या छाया अज्ञान अनृत और अव्यक्त इत्यादि शब्दों से कही जाती है वह एक कारणावस्था है जिस अधिष्ठाता अद्वितीय परमात्मा की नेमि के समान नेमि अर्थात संपूर्ण कार्यवर्ग का आधार है ऐसे उस नेमि वाले और त्रिवृत्त सत्वरज तम रूप प्रकृति के तीन गुणों से वृत्त घिरे हुए परमात्मा को कारण रूप से देखा षोडशको विकारह पंचभूतान भूतान एकादशेंद्रिया अंतवसान विस्तार षोडशा अथवा प्रश्नोपन यस्ता षोडशकला प्रभव इ प्राणम असृजत प्राण्रद्धा इत्यादि ना प्रोक्ता नाता षोडशकला अवसानम मिति कारणभूत अव्याकृतावस्थाभिता तत्कारिभूत विराट सूत्र तदिभूत भूरादिचतुर्दशुनावसान यपंचात्मस्थित तम, तम तथा सोलह विकार अर्थात पांच भूत और ग्यारह इंद्रियां ये जिस आत्मा के अंत अवसान यानी विस्तार की समाप्ति है उस सोलह अंतों वाले अथवा प्रश्नोपनिषद में जमिन नेता षोडश कला प्रभवंती यहाँ से लेकर प्राणम असृजत प्राणा श्रद्धा इत्यादि मंत्र से कही हुई जो प्राण से लेकर नाम पर सोलह कलाएं हैं वे ही जिसका अवसान है वे उस आत्मा को कारण रूप से देखा अथवा एक नेमिम इस पद से कारणभूत अभ्याकृतावस्था का वर्णन किया गया है उसके समस्त कार्यभूत विराट और सुत्रात्मा ये दो और व्यष्टि कार्यभूत भू आदि चौदह भुवन ये सोलह जिस प्रपंच से स्थित परमात्मा के अंत हैं उस षोडशांत को कारण रूप से देखा सतारधारम पंचाशत प्रत्यय भेदा विपर्य शक्ति तुष्टि सिद्ध्याख्या अरा इव पञ्च विपर्यय विपर्येद तमो महामोहस्ता मोह महामोहस्ताश्रो ह्यंधता अशक्ति पञ्चाशत ए पंचाशत्येदा तत्र तमसो भेदोष्टिध प्रतिपत्ति प्रकृतिस्वनापत्तिषय भेदे नाधत्व प्रतिपत्ते मोह से चाष्टिधो भेद अणिमाशक्तिमोह दसवधो महामोह दृष्टाश्रविकब्दादी विषय पंचसु पंचस्विशो महामोह दृष्टाश्रविभेदेन दृष्टानु दृष्टानुश्रविेशु दशसु विषयश्व प्रयतम से तद सिद्ध यहाय से अंधता दस विध अष्टे दशसु विषय भोग्योपस्थित स्वर्धभुक्सु मृत्युना्रियमाण से शोको जायते महता क्लेशे नई तो प्राप्ता न चेकते नयोपभता प्रत्यासनशा मरण इति सौंधता मिश्र इुच्य पचास अरो वाले विपर्य अशक्ति तुष्टि और सिद्धि नामक पचास प्रत्यय भेद जिसके अरों के समान है उस पचास अरे वालों को देखा तमोह महामोह मिश्र और अंधता मिश्र ये पांच विपर्य के भेद हैं अशक्ति अट्ठाईस प्रकार की है तुष्टि नौ प्रकार की और सिद्धि आठ प्रकार की यही पचास प्रत्यय भेद हैं इनमें तम के आठ भेद हैं आत्मभूत आठ प्रकृतियों में आत्मभाव हाँ होना यही भावों के विषय भेद के अनुसार आठ प्रकार का तम है मोह का आठ प्रकार का भेद है अणिमादि आठ शक्तियां ही मोह है महामोह दस प्रकार का है दृष्ट लौकिक और श्रुत पारलौकिक शब्दादि पांच पांच विषयों में जो सत्य बुद्धि है वही महामोह है दृष्ट और आणुश्रविक भेद से वे दस प्रकार के हैं तामिश्र अठारह प्रकार है आठ प्रकार के ऐश्वर्यों द्वारा दस प्रकार के दृष्ट और आणुश्रविक विषयों के लिए प्रयत्न करते हुए उनकी प्राप्ति न होने पर जो क्रोध होता है वह तामिश्र कहलाता है अंधतामिश्र भी अठारह प्रकार का है आठ प्रकार के ऐश्वर्य और दसों प्रकार के विषय भोग्य रूप से उपस्थित रहने पर उन्हें आधे भोगने पर ही मृत्यु के द्वारा उनसे छुड़ा दिए जाने पर जो ऐसा शोक होता है कि मैंने इन्हें बड़े कष्ट से प्राप्त किया था मैं इन्हें भोग भी नहीं पाया कि यह मरण काल उपस्थित हो गया इसे अंधता मिश्र कहते हैं विपर्य भेदा व्याख्याता अशक्ति अष्टाविंशति धोचते अशक्तयो मूकत्व एकादशेन्द्रिया अशक्तो मूकत्वधिवान्धत्व प्रभृत्यो बाह्या अंतकरण विपर्ययेन नवधा योग्यताष्टीना विपर्येण नवधाशक्ति सिद्धीना विपर्यशक्ति इस प्रकार विपर्यय के भेदों की तो व्याख्या हो गई अशक्ति अट्ठाईस प्रकार की कही जाती है मूकत्वधि अंधवाद्यारह बाह्य अशक्तियां तो इंद्रियों की है पुरुषार्थ की रूप तुष्टियों से विपरीत नौ अश। अशक्तियां अशक्तियाँ अंतकरण की है और आठ अशक्तियां सिद्धियों से विपरीत है नवधा धार प्रकृत्योपादन काल भाग्याख्या चतस्र विषय परमात्मच कशि प्रकृति परिज्ञाता मनते अन पारिभ्राज्यलिंग गृहत्वा कृता मनते पुनः प्रकृति पिमाश्रद्युप किलन अवश्य मत्वा मा पितुष्य पुनर पुनर्मते विना भाग्य किंचिद प्राप्यते यदि मम भाग्यम अस्तोते भात्र भोक्ष परितुष्यति विषयाना आर्जन तुष्यति सक्यमते अशक्यंपरम्युष्य शक्यमते दशुम्माजिमाजित रक्षण अशक्यंपरस पितुष्य सातिशयदिदोषदर्शनोपरम्य पुष्यतिषया सुतरावालाष जनयं नदोगाभ्यास तृप्तिपजाते न जात काम काम उपभोगेन शाम्यति कृष्ण कृष्णवर्तमन भूय एविवर्तते तस्मा अलमलन पुनः पुनः असंतोष असतोषकारोपोगे नग दोषदर्शनाम्य कशित्श्यतिपहत भूतान्युपभग संभव भूतोपातभाचा धर्मः अधर्मान नरकादी हिंसा दो उपरम्यतुष्यति अधर्मा नरका सिंघा हिंसादोषदर्शना कचिद उपरम्य तोय्य प्रकृत्युपादन कालाभाग्या चतस्र विषयाण् आर्जनरक्षण विषयदोष संगहिंसा दोषा पंचतुष्ट नवतुष्ट व्याख्या तुष्टि नौ प्रकार की है चार तो प्रकृति उपादान काल और भाग्य नाम वाली तथा पांच विषयों से उपरती हो जाने से होती है पहला कोई पुरुष प्रकृति का ज्ञान होने पर ही यह मान लेता है कि मैं कितार्थ हो गया दूसरा कोई संन्यास के चिन्ह धारण करने से ही मैं कितार्थ हो गया ऐसा अपने को मानने लगता है तीसरा कोई प्रकृति का ज्ञान होने पर ऐसा मानकर संतुष्ट हो जाता है कि अब संन्यासाश्रमादि ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है बहुत काल बीतने पर अब तो अवश्य मुक्ति हो ही जाएगी चौथा कोई ऐसा मानने लगता है कि बिना भाग्य के कुछ भी नहीं मिलता यदि मेरा भाग्य होगा तो मुझे अवश्य यही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा ऐसा समझ वह संतुष्ट हो जाता है पाँचवा कोई यह मानकर कि विषयों का उपार्जन करना अवश्य है असंभव है उपरत होकर संतुष्ट हो जाता है छठवा कोई यह सोचकर के विषयों का दर्शन और उपार्जन तो संभव है परंतु उपार्जित विषयों की रक्षा करना संभव नहीं है उनसे उपरत होकर संतोष कर लेता है सातवा कोई विषयों में न्यूनाधिकता दी दोष देखने से उनसे उपरत होकर संतुष्ट हो जाता है आठवा विषय तो तत्संबंधी अभिलाषा को ही उत्पन्न करते हैं उनके पुनः पुनः भोग से कभी तृप्ति नहीं होती विषयों की इच्छा उनके भोग से कभी शांत नहीं होती अपितु तो घृत से अग्नि के समान वह और भी बढ़ जाती है अतः पुनः पुनः असंतोष के हेतुभूत इन विषयों के भोग को छोड़ो इस प्रकार विषया शक्ति में दोष देखकर कोई उनसे उपरत होकर संतोष कर लेता है नौवा जीवों की हिंसा किए बिना भोग मिलना संभव नहीं है और जीव हिंसापूर्वक भोग भोगने से अधर्म होगा तथा अधर्म से नरकादि की प्राप्ति होगी इस प्रकार हिंसा रूप दोष देखकर कोई उनसे उपरत होकर संतोष कर लेता है इस प्रकार प्रकृति उपादान काल और भाग्य नामक चार एवं विषयों के उपार्जन रक्षण विषय तारतम्य रूप दोष सृघ और हिंसा इन दोषों के कारण होने वाली पांच ऐसी इन नौ तुष्टियों की व्याख्या कर दी गई सिद्धयो भी धीयते शब्दोध्ययनि सिद्धय दुख विघाता सिद्धिद्वय ऊपिमानपदेशमत जन्मस्कार वहात प्रकृत्याषय ज्ञानमुत्प्य शेयमोहो नाम प्रथमा सिद्धि शब्दोंमाण श्रवणमा ज्ञान मुत्पते सायन नाम शास्त्रुत्प्य सिद्धि दैविकस्य त्रिविध भौति दैवक दुख सेजन्य दुख सहिष्णु स्थितोज्ञान मुत्पते तस्य आध्यात्मिकादि भेदा सिद्धि तैविध्यम सुहृद प्राप्य या सिद्धिर्जान से सुहृद प्राप्तिर्नाम सिद्धि आचार्य आचार्यहित वस्तु प्रदान या सिद्धिर्द्या या सा दान नाम सिद्धि एवं अष्टम विधा व्याख्याता। अब सिद्धियां बतलाई जाती हैं तीन सिद्धियां तो उह शब्द और अध्ययन नाम की है इन दुख विघातक नाम वाली है और दो सुहृत प्राप्ति एवं दान है ओह तत्व जिज्ञासियों को उपदेश के बिना ही जन्मांतरक के संस्कार से जो प्रकृति आदि के विषय में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है वह उह नाम की पहली सिद्धि है बिना अभ्यास के केवल श्रवण मात्र से ही जो ज्ञान उत्पन्न हो जाता है वह शब्द नाम की दूसरी सिद्धि है शास्त्र के अभ्यास से जो ज्ञान उत्पन्न हो जाता है उसे अध्ययन कहते हैं यह तीसरी सिद्धि है आध्यात्मिक आदि भौतिक और आधिदैविक इन त्रिविध दुखों की उपेक्षा करने से जनित दुख सहन करने वाले तितुक्ष पुरुष को जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह दुख विघात नाम की सिद्धि है आध्यात्मिकादि भेद के कारण इस सिद्धि के भी तीन प्रकार हैं किसी सुहित के प्राप्त होने पर जो ज्ञान की सिद्धि होती है वह सुहित प्राप्ति नाम की सिद्धि है आचार्य को उनकी प्रिय वस्तु दान करने से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वह दान नाम की सिद्धि है इस प्रकार आठ प्रकार की सिद्धियों की भी व्याख्या की गई एवं शक्ति तुष्टि सिद्ध्याख्या पंचाशत प्रत्यय भेदाव्याख्या एवं पुराणे ब्राह्मुराणे कलोपनषद्याख्यान प्रदेश ष्टीतम आध्याय पंचाशत्येदा प्रतिपाता अथवा इति परस्य पंचाश्शक्ति पर शय पुराणेूपत्नामता पंचाश्शक्त पंचा अरा इव यधार इस तरह यह विपर्य अशक्ति तुष्टि और सिद्धि नामक पचास प्रत्यय भेदों की व्याख्या हुई ब्रह्मपुराण में कल्पोपनिषद की व्याख्या के प्रसंग में साठवें अध्याय में पचास प्रत्यय भेदों की इसी प्रकार व्याख्या की गई है अथवा पंचाशक्ति रूपिण इस पुराण वाक्य में परमात्मा की जिन शक्तियों का उनके स्वरूप से वर्णन किया है वे ही जिसके अरों के समान है उस शताधार अरो वाले को कारण रूप से देखा विंशति प्रत्यारा विशति प्रत्यार दसेंद्रियाँ च विषया शब्दस्पर्शरूपरसगंधवचना विहरणोत्सर्गानंद पूर्वोता अराण प्रत्ये प्रतिधीय कील काराण दाढ़े प्रत्यरा युक्तम् तैय प्रत्यरुक्त अष्टकुक्तमीति योजनीयम् भूमिरापो नलो वाु खमो बुद्धिव इती मे भिन्ना प्रकृतिषधा प्रकृत्यकर्म मंसरुधिमेदोस्थी मज्जा शुक्राणी धातुष्टकम् अलिमाद अणिमायाष्टकम धर्म ज्ञानवैराग्यवर्यधर्माजानवैराग्यानख्यवाष्टकम ब्रह्म प्रजापतिदेवगंधर्वक्षस पितृ पिशाचा दया देवाष्टकम्वात्मगुणे दयासूतेसु शातिरनसूया शौचमालाया सो मंगल अकारपण्यम अस्पृश्यति गुणाष्टक षष्ठम एतै सदिर्युक्त बीस प्रत्यर प्रत्यरों से युक्त दस इंद्रियाँ और उनके विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध वचन आदान ग्रहण गति त्याग और आनंद ये बीस प्रत्यय हैं जो पूर्वोक्त अरों के प्रति अरे अरों की दृढ़ता के लिए जो शलाकाय लगाई जाती हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं इन प्रत्ययों से युक्त तथा छ अष्टों से युक्त को कारण रूप से देखा ऐसी योजना करनी चाहिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार यह मेरी आठ भेदों वाली प्रकृति है यह गीतोक्त प्रकृत है तथा चर्म मांस रुधिर मेध अस्थि मज्जा और शुक्र यह धातुष्टक है अणिमादि ऐश्वर्याष्टक है अणिमा गरिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम इसित्व और वशित्व ये आठ ऐश्वर्य हैं अमादि ऐश्वर्याष्टकम है धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनैश्वर्य यह भावाष्टक है ब्रह्मा प्रजापति देव गंधर्व यक्ष राक्षस पितृगण और पिशाच यह देवाष्टक है और आठ जिन्हें आत्मा के गुण समझना चाहिए वे समस्त प्राणियों के प्रति दया क्षमा अनसूया निंदा न करना शौच अनायास मंगल अकृपणता और अस्पृहा ये छठा गुणाष्टक है इन छह अष्टकों से युक्त को कारण रूप से देखा विश्वरूपैकपाशम स्वर्गपुत्रान्नाद्यादि विषय भेदाद विश्वरूप विश्वरूप नाना रूप एक कामख्य पाशोंे विश्वपाशं धर्माधर्म जानभेदा अशेती थी मगभेद्वयो पुण्यपापोर निमित्तमोह देमनोबुद्दिजादी स्वनात्मस्वात्माेती द्विमित्तमोह दे अप्य क्रियापदर्तते अधिमा इत्युतर मंत्र से वा व क्रियापदम विश्वरूप एक पास वाले को स्वर्ग पुत्र एवं अनाद्य आदि विषय भेद से काम नामक एक ही विश्वरूप अनेक प्रकार का पास है जिसका उस विश्वरूप एक पास वाले को धर्म अधर्म और ज्ञान रूप जिसके मार्ग भेद हैं उस तीन मार्ग भेदों वाले को तथा पाप पुण्य इन दोनों का एक ही निमित्त मोह यानी देह इंद्रिय मन बुद्धि एवं जाति आदि अनात्माओं में जिसका आत्माभिमान है ऐसे उस दोष के मोहरूप एक ही निमित्त वाले को उन्होंने कारण रूप से देखा इस प्रकार यहां पूर्व मंत्र की क्रिया अपशिम की अनुवृत्ति होती है अथवा अगले मंत्र के क्रियापद अधिमह जानते हैं का अध्याहार करना चाहिए कार्य का नदी रूप से वर्णन पूर्व चक्रूपेण दर्शित इदानमं नदीपेण दर्शयति पहले जिसे चक्र रूप से प्रदर्शित किया है उसी को अब श्रुति नदी रूप से दिखलाती है पंचस्त्रोतंबूम पंचयोन्युग्रवग्राम पंच प्राणोर्मी पंचबुद्ध्यादिमूला पंचभर्ता पंचदुखवेगा पंचा सद्भेद पंचपर्वाम धीमह पांच स्रोत जिसमें जल की धाराएं हैं पांच उज्गम स्थानों के कारण जो बड़ी उग्र और वक्र टीढ़ी है जिसमें पंच प्राण रूप तरंगे हैं पांच प्रकार के ज्ञानों का मूल जिसका कारण है जिसमें पांच आवर्त भवर है जो पांच प्रकार के दुख रूप ओघ वेग वाली है और जो पांच पर्वों वाली है उस पचास भेदों वाली नदी को हम जानते हैं नदिम, अधिम सर्वत्र पंच स्रोताबुति पंचस्रोतांशी चक्षुरादी ज्ञानेन्द्रियाण्यंबूस्थानी यस्ता नदी पंच स्रोताबुम अधि सर्व संबध्यते पंचोनि कारण भूत रुग्राम वक्राम च पंचोनुग्रवक्र वक्रचप्राण पंच कर्मेंद्रिया वाक्र मनः यस्ताणो पंचबुद्दी पंचुरादीजानावृत्तिप्वासा मनोमूल कारण यसारित तथा च मनसः दर्शयति दर्शय मनोवृज यकंचितित् सच्चराचर मनसो हमी द्वैत नोपलभ्य इति पंच यंशब्द आवर्ता आवर्तस्थनीस्सु विषयसु प्राणि निम्जनीति यस्ता पंचावर्ता पंच गर्भदुख जन्म दुख जरा दुख व्याधिदुख मरण दुखाघवेगो युखो घगा अविद्यामता राग देशभिवेश पंचक्लेशभेदा पंच पर्वाण्यसा पंच पर्वा मिति पंच स्रोतोंबुम इत्यादि स्रोत रूप चक्षु आदि पांच ज्ञान ज्ञानेन्द्रिया ही जिसके जलस्थान है उस पांच स्रोत रूप जल वाली नदी को हम जानते हैं यहां अधीम जानते हैं क्रियापद का सबके साथ संबंध है पांच योनियों अर्थात कारणभूत पांच भूतों से जो उग्र और वक्र है उस पंच पंचजोन्युग्र वक्रा को पांच प्राण अथवा वाक पाणी पादि पांच कर्मेंद्रियाँ जिसकी तरंगे हैं उस पंच प्राणोर्म को पांच बुद्धियों अर्थात चक्षु आदि से होने वाले पांच ज्ञानों को आदि यानी कारण मन है क्योंकि समस्त ज्ञान मनोवृत्ति रूप है वह मन जिस संसार रूप नदी का मूल कारण है उसको तथा मन ही सबका हेतु है यह इस वाक्य से दिखाते हैं जितना कुछ स्थावर जंगम है वह सब मन का ही विलास है मन के मनन शून्य होने पर द्वैत की उपलब्धि ही नहीं होती शब्दादि पांच विषय आवर्त रूप है उन विषयों में प्राणी डूब जाते हैं इसलिए वे जिससे आवर्त हैं उस पांच आवर्त वाली को गर्भ दुख, जन्म दुख, जरा दुख व्याधि दुख और मरण दुख ये पाँच जिसके ओघ वेग जलराशि के प्रवाह हैं उस पाँच दुख रूप ओघ वेग वाली को तथा अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश ये पांच क्लेश ही जिसके पांच पर्व हैं उस पांच पर्वों वाली संसार नदी को हम जानते हैं